के छठे श्लोक में यमाचार्य परमात्मा के बारे में बताते हुए बोल रहे हैं यह पूर्वम तपसो जातम अभ्य पूर्व अजात गुहां प्रवेश ठंत यो भूते भीपश्यत एक तैता परमात्मा ऐसा ही है ए तत्व तत्व कैसा है वो परमात्मा तो कहा यह पूर्वम तपसो जातम यह तपस पूर्वम जातम जो तप से भी पहले से विद्यमान था इस सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा के तप से हुई है संध्या के मंत्रों में आता है ऋतम च सत्यम चभिधा तपस अजायत यह जो सारा जगत है और वेद ज्ञान है यह ज्ञानमय तप से उत्पन्न हुआ है परमात्मा के ज्ञानमय तप से उत्पन्न हुआ है तो यमाचार्य कह रहे हैं जिस तप के कारण यह सृष्टि उत्पन्न हुई वह परमात्मा इस तप से भी पहले विद्यमान था परमात्मा की नित्यता को बताने के लिए इस तरह से कथन किया जा रहा है परमात्मा सदा से विद्यमान था साधक के लिए परमात्मा की नित्यता का भान परमात्मा की नित्यता का निश्चय होना एक अनिवार्य तत्व है तो उसी के प्रयास में यमाचार्य कह रहे हैं यह तपस पूर्वम जातम जो तप से पहले विद्यमान था प्रकट था आगे कहा अदभ पूर्वम अजाया और जो जल से भी पहले विद्यमान था इस संसार में जो प्राणी जगत है चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो जलचर हो चाहे नभचर हो या थलचर हो उनका जीवन पानी से प्रारंभ होता है यदि पानी जल न हो तो उनका जीवन नहीं चल सकता और आज के वैज्ञानिक भी एक दृष्टि से जब सृष्टि की व्याख्या करते हैं सृष्टि उत्पत्ति की जो प्रक्रिया बताते हैं उसमें भी जब इस भूमि पे जल आया उसके बाद में प्राणी जगत उत्पन्न हुआ तो जल की उत्पत्ति प्राणी जगत के पहले हुई तो हम सबका कारण जल है जल के आधार पर हमारा जीवन चल रहा है तो परमात्मा के लिए कहा जा रहा है वो इस जल से भी पहले विद्यमान था परमात्मा पूर्ववर्ती था पहले से विद्यमान था ये हमको निश्चय होना चाहिए जिस प्रकार हम अन्य प्राणियों की उत्पत्ति जल के बाद में स्वीकारते हैं जिस प्रकार से इस सृष्टि की उत्पत्ति हम तप के बाद में स्वीकार करते हैं इसी प्रकार से परमात्मा को न मानने लग जाएं। हम ये न मानने लग जाएं कि जल की उत्पत्ति के बाद में परमात्मा की उत्पत्ति हुई और जो जल की उत्पत्ति के बाद में हुआ है वो परमात्मा नहीं हो सकता वो ब्रह्म नहीं हो सकता समाज में महापुरुषों को भगवान कहने का प्रचलन उनको भगवान मानने का प्रचलन पर्याप्त मात्रा में हो गया है जिन महापुरुषों को हम भगवान कहते हैं परमात्मा का अवतार कह देते हैं वो सब जल की उत्पत्ति के बाद में हुए हैं उनसे पहले जल विद्यमान था उनसे पहले ये सृष्टि विद्यमान थी और सृष्टि उत्पन्न हुई उससे पहले तप भी हो चुका था तो परमात्मा तत्व तो वो है जो तप से भी पहले था और जल से भी पहले था जो जो इनके बाद में उत्पन्न हुआ वो परमात्मा नहीं हो सकता तो परमात्मा का निश्चय कराने के लिए आखिर क्या है परमात्मा तत्व तो एक दृष्टि से व्याख्या की गई जो तब से भी पहले विद्यमान था और जो जन से भी पहले विद्यमान था पहले से विद्यमान था तो कहां था वो किसी और जगह पे विद्यमान था और हम उत्पन्न हुए प्राणी उत्पन्न हुए सृष्टि उत्पन्न हुई ये किसी और जगह विद्यमान है तो हमको परमात्मा की खोज कहीं और करनी होगी उसके स्पष्टीकरण के लिए अगली पंक्ति में कहा जा रहा है कि गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम् यो भूते भी यो भूते भी सह गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम् अन्य प्राणियों के साथ अन्य भूतों के साथ प्रकृति के पांच भूतों के साथ और अन्य जीव जगत के साथ में जो विद्यमान है और गुहाम प्रविष्य तृष्ठंतम और गुहा में प्रविष्ट करके जो ठहरा हुआ है विद्यमान है परमात्मा इस सृष्टि के पहले विद्यमान था जल के पहले विद्यमान था तो वो इस जल के अंदर ना हो ऐसी बात नहीं है वो इस जल में भी विद्यमान है सभी भूतों में विद्यमान है प्राणियों की उत्पत्ति से पहले परमात्मा था इसका यह अर्थ नहीं कि परमात्मा प्राणियों के अंदर विद्यमान नहीं है और हमको परमात्मा को कहीं और खोजने के लिए जाना है किसी दूसरी जगह परमात्मा की खोज करनी है परमात्मा कहां है कहां हमारे को उपलब्ध हो सकता है परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए भी हमको कहां उपलब्ध होगा उसकी तरफ संकेत करते हुए कहा गुहाम प्रविष्य तिष्ठंतम गुहा में हृदय गुहा में प्रवेश होकर के ठहर रहा है विद्यमान है गुहा में प्रविष्ट होकर के वो कहीं चला नहीं गया है वो स्थिर है वहां पर स्थिर ठहरा हुआ है तिष्ठनतम परमात्मा हमारे से कभी दूर नहीं जाता हमको लग सकता है परमात्मा हमारे से रूठ गया है इतनी त्याग तपस्या के बाद भी वो हमको अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ हमको अपना ज्ञान अपना आनंद नहीं दे पाया लेकिन परमात्मा गुहा में प्रविष्ट होकर के वहां पर ठहर रहा है सदैव विद्यमान है ये आश्वस्ति ये निश्चय साधक के मन में होना चाहिए परमात्मा तो सतत मेरे पास में है और हर प्राणी के अंदर विद्यमान है जैसे मेरे अंदर विद्यमान है ऐसे हर प्राणी के अंदर विद्यमान है और सृष्टि के हर भूत के अंदर विद्यमान है ऐसा जो व्यपश्यता ऐसा जो तुम लोग देखते हो जो ठीक ठीक इस रूप में परमात्मा को जानते हैं तो उनके लिए कहा जा रहा है ये जो तुम जानते हो एतत तत्व यही वह परमात्मा है यही वह परमात्मा है जिसको तुम जानना चाहते हो तो प्रश्न उठेगा कि जब परमात्मा हृदय गुहा में हमारे पास में है और सतत विद्यमान है और हम भी वहां पर हैं आत्मा चेतन तत्व भी वहां पर है जीवात्मा भी वहां पर है तो क्यों उसका बोध नहीं हो पा रहा इतना तो हमने जान लिया कि वो अंदर गुहा के अंदर विद्यमान है और सतत हमारे को उपलब्ध है तो अगले श्लोक के अंदर कहते हैं कि परमात्मा को अगर जानना है तो उसकी एक प्रक्रिया है भिन्न भिन्न दृष्टि से अलग अलग प्रक्रियाओं को बताते हैं जब परमात्मा अंदर विद्यमान है तो क्यों नहीं उसका प्रत्यक्ष हमारे को हो रहा क्यों नहीं उसका बोध हो रहा बीच में बाधा किस चीज की है तो उसको हटाने के उपाय के साथ अगले श्लोक में कहा परमात्मा के स्वरूप को भी और थोड़ा बताते हुए कहा या प्राणेन न संभवती अदितिर् देवतामयी गुहां प्रवेश्यम या भूते भी व्यजायात या तत्व तत् जो ऐश्वर्यशाली अदिति है परमात्मा के लिए कहा जा रहा है परमात्मा को स्त्रीलिंग में संबोधित करते हुए कहा जा रहा है चेतन तत्व का कोई लिंग नहीं होता ना वो पुरुष होता है ना स्त्री होता है न नपुंसक लिंग होता है इसलिए उसके लिए तीनों लिंगों में संबोधन या प्रयोग तीनों लिंगों के शब्दों का प्रयोग होता है तो यहां कहा जा रहा है या अदितिर् देवतामयी जो ऐश्वर्यशालिनी अदिति शक्ति है उस परमात्मा को अदिति कहा गया अदिति का अर्थ है जिसका कभी खंडन नहीं होता विखंडन नहीं होता जो कभी टूटती नहीं है जो कभी विभाजित नहीं होती है ऐसी वो शक्ति ऐसा वो तत्व ऐसी वो देवतामयी स्थिति सर्वत्र एक रस रूप में विद्यमान है ऐसा तो यह अदिती देवतामयी वो कैसे मिलती है तो कहा प्राणे न संभवती वो प्राण के द्वारा संभव होती है उसकी प्राप्ति प्राण के माध्यम से होती है योग साधना के अंदर मह श्री पतंजलि जी ने अष्टांग में एक अंग दिया प्राणायाम और उपनिषद में भी अनेक जगह पर प्राण की साधना के सिद्धांत प्राण की साधना की विधियां लिखी हैं। साधकों को निर्देश दिए गए हैं इस इस प्रकार से प्राण की साधना करें प्राण के बारे में बहुत कुछ वर्णन किया गया है तो परमात्मा की प्राप्ति उस अदिति देवतामयी तत्व की प्राप्ति प्राणे न प्राण के द्वारा संभव होती है जिस श्वास को हम अंदर ले रहे हैं जिस वायु को हम अंदर ले रहे हैं छोड़ रहे हैं इसको भी प्राण कहा जाता है और इसका नियमन करना इसका विस्तार करना प्राणायाम कहलाता है प्राण का आयाम प्राण को विस्तारित कर देना और प्राण को नियंत्रित कर देना नियमित कर देना इसके माध्यम से उस परमात्मा को पाया जा सकता है अब ये प्राणायाम और श्वास लेने की प्रक्रिया दिखने में तो बड़ी छोटी लगती है और वैसे तो हर प्राणी इस प्राण को ले रहा है छोड़ रहा है लेकिन जब इसको शास्त्र की विधि से ग्रहण किया जाता है और छोड़ा जाता है तो इसका प्रभाव मन पर और इंद्रियों पर होता है और मन इंद्रियों की वो सामर्थ्य आती है जिससे कि परमात्मा का साक्षात्कार हो सके इसलिए कहा गया यह जो प्राण के द्वारा प्राणेन न या प्राणेन न जो प्राण से संभव होती है और इस बात का संकेत हमारे को योग दर्शन में भी मिलता है योग दर्शन में प्राणायाम के लाभ बताते हुए कहा तथा क्षीयते प्रकाशावरणम इस प्राणायाम के करने से प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है प्रकाश यानी ज्ञान शुद्ध ज्ञान विवेक जिससे कि परमात्मा की प्राप्ति होगी हमारे ऊपर अविवेक का अज्ञान का आवरण चढ़ा हुआ है हमको संसार की चीजें ही अधिक हितकर प्रिय आकर्षक लगती हैं हमको परमात्मा आकर्षक प्रिय नहीं लगता हमको संसार की तुलना में परमात्मा प्रियतम नहीं लगता हमको परिजनों की तुलना में परमात्मा अधिक प्रिय नहीं लगता कारण है हमारा अज्ञान हमारे ज्ञान के ऊपर आवरण मलिनता चढ़ी हुई है और जब तक वो मलिनता है परमात्मा का साक्षात्कार हमको नहीं हो सकता तो इस गुहा के अंदर रहते हुए भी आत्मा के अत्यंत निकट रहते हुए भी परमात्मा का ज्ञान इस अज्ञान रूपी आवरण के कारण नहीं होता और इस आवरण को काटने का काम यह प्राणायाम करता है पहली जो बाधा है जो आवरण है उसको हटाने का काम यह प्राणायाम करता है और जिसका यह आवरण हट गया तो फिर ईश्वर का साक्षात्कार उसके लिए अत्यंत सरल है इसलिए कहा गया या प्राणेन संभवती अदिती देवतामयी जो अखंड एक रस देवतामयी है ऐश्वर्यशालिनी ऐश्वर्यशाली तत्व है वो प्राणे न संभवती प्राण से संभव है और फिर यमाचार्य परमात्मा की प्राप्ति के स्थान को जोर देकर के बता रहे हैं पिछले श्लोक में भी बताया फिर श्लोक में बताते हैं गुहाम प्रविश्य तिष्ठंतिम या भूते भी जो भूतों के साथ इस गुहा में प्रविष्ट होकर के रह रही है ठहर रही है वही शक्ति वही तत्व बेचाया फिर ये ज्ञात हो जाता है उपलब्ध हो जाता है पिछले श्लोक में कहा गया था कि जो हृदय गुहा में रहता है उसको जो तुम लोग जानते हो वो इस प्राण तत्व की साधना से प्राप्त हो जाता है और हृदय गुहा में जिसको प्राप्त किया जाता है वही ए तत्व तत्व यही वो परमात्मा है हम दूर दूर जाकर के जगह जगह भ्रमण करके विभिन्न तीर्थ स्थलों पर जाकर के ये मान्यता बनाते हैं कि वहां मैंने परमात्मा के दर्शन किए भगवान के दर्शन किए यमाचार्य कह रहे हैं कि इधर उधर जाकर के जिनको तुम देखते हो और मान लेते हो कि परमात्मा के दर्शन करके आ रहे हैं परमात्मा जैसे सूक्ष्म तत्व को पाने के लिए उसका बोध करने के लिए मन का स्थिर होना मन का एक स्थान पर टिकना एक स्थान पर लगना आवश्यक है जैसे संसार के स्थूल विषयों को तो हम विभिन्न वृत्तियों को उठाते हुए भी जान लेते हैं कर लेते हैं यदि हम पैदल चल रहे हैं तो तरह तरह के विचार करते हुए भी चल लेते हैं भौतिक विद्या का कोई सूक्ष्म विषय समझना हो तब हम मन को इधर उधर ले जाते हुए उसे नहीं समझ सकते उसके लिए हमको एकाग्र होना पड़ेगा मन को उसी विषय पर टिकाना होगा और परमात्मा जैसे सूक्ष्म तत्व को यदि हमें जानना है तो उसके लिए कितनी अधिक एकाग्रता धारणा शक्ति की स्थिति आवश्यक है वो हम कल्पना कर सकते हैं तो परमात्मा को जानने के लिए प्राणायाम एक तरफ हमारे अज्ञान को हटाता है दूसरी तरफ मन को एक स्थान पर टिकाने की सामर्थ्य भी देता है